महाभारत शांतिपर्व त्रिपंचाशद्विशततमोध्याय स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से भिन्न जीवात्मा का और परमात्मा का योग के द्वारा साक्षात्कार करने का प्रकार व्यावाच शरीरा प्रमुक्त हे सूक्ष्म शरीरण कर्म भी पे पश्यंते शास्त्रोक्त याद जी कहते हैं पुत्र योग शास्त्र के ज्ञाता शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा स्थूल शरीर से निकले हुए सूक्ष्म स्वरूप जीवात्मा को देखते हैं यथा मृत्य सहिता चरंति सर्वत्र ईष्ठ च दृश्यमान देहुक्ता चरंति लोका तथई तत्वान्तिमानुषारि जैसे सूर्य की किरणें परस्पर मिली हुई ही सर्वत्र विचरती है एवं स्थित हुई दृष्टिगोचर होती है उसी प्रकार अलौकिक जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर संपूर्ण लोकों में जाते हैं यह ज्ञान दृष्टि से ही जानने में आ सकता है तथा जैसे विभिन्न जलाशयों के जल में सूर्य की किरणों का पृथक पृथक दर्शन होता है उसी प्रकार योगी पुरुष सभी सजीव शरीरों के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित पृथक पृथक जीवों को देखता है नितेन्द्रिया शरीर के तत्व को जानने वाले जितेंद्रिय योगी जन उन स्थूल शरीरों से निकले हुए सूक्ष्म लिंग शरीरों से युक्त जीवों को अपने आत्मा के द्वारा देखते हैं स्वताम जागृता आत्मचि था हनिमोगिना जो अपने मन में चिंतित कर्मजनित रजोगुण का अर्थात रजोगुण जनित काम आदि का योग बल से परित्याग कर देते हैं तथा जो प्रकृति के तादात्म भाव से भी मुक्त हैं उन सभी योगपरायण योगी पुरुषों का जीवात्मा जैसे दिन में वैसे रात में जैसे रात में वैसे दिन में सोते जागते समय निरंतर उनके वश में रहता है तेजाम सदा नित्य भूतात्मा सततम गुण हे सप्तम स्वितम सूक्ष्म उन योगों का नित्य स्वरूप जीव सदा साक्ष्म गुणों महत्त्व अहंकार और पांच तन्मात्राओं से युक्त हो अजर अमर देवताओं की भांति नित्य प्रति विचरता रहता है मनोबुद्धि पराभूत स्वदेह परते हेन् स्वप्ने स्वी भगवे विज्ञाता सुख दुख दुखयो जिन मूल मनुष्यों का जीवात्मा मन और बुद्धि के वसीभूत रहता है वह अपने और पराये शरीर को जानने वाला मनुष्य स्वप्न अवस्था में भी सुख शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है तथापि लभते दुखम तत्रापि लभते सुखम क्रोधलोहभूत तथा पे कृत्या व्यसन रखती वहाँ स्वप्न में भी उसे दुख और सुख प्राप्त होते हैं एवं उस स्वप्न में भी जागृत की भांति ही क्रोध और लोभ करके वह संकट में पड़ जाता है प्रेरणत महतो नव्य करो तरापे जीवन चह भी महान धन पाकर रह वह प्रसन्न होता है तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है इतना ही नहीं जागृत अवस्था की भाँति वह स्वप्न में भी सब वस्तुओं को देखता है दशमासान बड़े आश्चर्य की बात है कि गर्भ भाव को प्राप्त हुआ जीवात्मा दस मास तक माता के उदर में निवास करता है और जठनानल की अधिक आंच से संतप्त होता रहता है तो भी अन्न की भांति पच नहीं जाता तमेतम अचे तेजोशम भूतात्मस तम तमो रजोभ्यान पश्य मूर्तिसु परमात्मा परमा का ही अंश है और देहधारियों के हृदय में विराजमान है तथापि जो लोग रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हैं वे देह के भीतर उस जीवात्मा की स्थिति को देख या समझ नहीं पाते हैं योग शास्त्र पराभूत्वा तमात्मा परिप अनुवासान्य मूर्ता जड़ स्थूल शरीर अमूर्त सूक्ष्म शरीर तथा वज्रतुल्य सूण कारण शरीर ये जो तीन प्रकार के शरीर हैं उन्हें आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले योगी योगीजन योगशास्त्र प्राण होकर लाघ जाते हैं पृथक भूते सु, चतुर्थाश्रम कर्मसु समाधो योग मे वही छांडिल्य सम्रवीित संन्यास आश्रम के कर्म भिन्न भिन्न भिन प्रकार के बताए गए हैं उनमें समाधि के विषय में मैंने जो कुछ बताया है इसे को सांडिल्य मुनि ने श्रम के नाम से छुग्योपनिषद सांडिल्य ब्राह्मण में कहा है विदिता सप्त सूक्ष्म महेश्वर प्रधान विनियोग परम ब्रह्म जो पंच तथा तो मन बुद्धि इन सात सूक्ष्म तत्वों को शास्त्र जानकर एवं छह अंगों से यानी ऐश्वर्यों से मु युक्त महेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके इस बात को जान लेता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम ही यह संपूर्ण जगत है वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है यति श्री महाभारते शांति परमि मोक्षधर्म परमड़ि शुकाुप्रस्ते ही श्रीपंचाशतिक्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ